कैसे काम बना आसान उंगली और धागे से कपड़े के दो टुकड़ों को सिल सकते हो यदि उंगली की जगह बबूल के कांटे से कपड़ों को सीने की कोशिश करें तो इस तरह कपड़ा सीने में तुम्हें क्या कठिनाई होगी बबूल को किस प्रकार दूर किया गया है मोची जिस औजार से जूते सिलते हैं उसमें क्या इंतजाम रहता है वजन उठाने का एक आसान तरीका लीवर तुम्हारे स्कूल के आसपास कोई भारी पत्थर या गिरा हुआ बड़ा पेड़ या अन्य कोई चीज पड़ी होगी उसे अपने हाथों से उठाने या सरकाने की कोशिश करो अब एक मोटा डंडा लो डंडे का एक सिरा उस भारी चीज के नीचे फंसा लो डंडे के नीचे पत्थर या ईंट की टेक रखो अब डंडे के दूसरे सिरे को दबाकर वजन उठाने या सरकाने की कोशिश करो क्या अब वजन आसानी से उठ गया? डंडे के नीचे की टेक को भारी चीज से अलग अलग दूरी पर रखकर प्रयोग दोहराओ दूरी बदलने पर क्या फर्क पड़ा डंडा दबाने में तुम्हारा हाथ जितना नीचे गया उसकी तुलना में वजन कितना ऊपर उठा इस प्रयोग में वजन को और अधिक सरलता से उठाने के लिए क्या करोगे डंडे या सब्बल से पत्थर सरकाना पतवार से नाव चलाना चुंगी नाके का बैरियर और हैंडपम्प ये सब लीवर के उदाहरण हैं। घिरनी घिरनी को लटकाने के लिए एक कागज पर लगाने वाली क्लिप का हुक बनाओ। क्लिप को खोलोगे तो यस नमा आकृति बनेगी यस का एक पायर लंबा करो और इस धुरी में घिरने को पिरो दो घिरनी निकल ना जाए इसके लिए धुरी के छोर पर एक वाल्व ट्यूब का टुकड़ा फंसा दो ऐसी तीन घिन्निया बनाओ। एक घिन्नी को कील से लटका दो घिन्नी पर से एक धागा डालो। कागज में लगाने वाले क्लिप को खोलकर खोल कर एक हुक बना लो। अगर क्लिप ना हो तो तार से वैसा ही हुक बन सकता है हुक को धागे के एक सिरे से बांधो एक भरी मैचिस की डिब्बी को रबर के छिले में फंसा कर इस हुई लटकावो धागे के दूसरे सिरे को हाथ से नीचे की ओर ओर और देखो कि किस चलती है धागे को ढीला छोड़ने पर मैचिस किस ओर जाती है अब धागे के दूसरे सिरे पर जिसे हमने हाथ से पकड़ा था यह वैसी ही मैचिस हुक से लटका दो अब क्या होता है हाथ से एक मैचिस को कुछ नीचे करो और देखो कि दूसरी मैचिस कितनी ऊपर जाती है